विचार सूत्र क्या क्या है और काल कोई सूत्र आया पृथ संज्ञा विधान करने के लिए धूरा धुतेच पृथ संज्ञा विधान करता है आदेश विधान करता है अब कौन विधान करने के लिए सूत्र क्या लाया विधान करने के लिए कोई सूत्र क्या दुरा धुत और कोई है हाँ <laughs> प्लुत प्रग्रह अचिनित्यम इसीलिए तो पूछ रहा था प्लुत <laughs> प्रग्रह अचिनित्यम प्रग्रह संज्ञा करेगा पृथ्वी संज्ञा करेगा प्रग्रह संज्ञा करेगा संज्ञा नहीं करता है तो प्रग्रह अचीन पृथ संज्ञा करता है प्रग्रह संज्ञा करता है प्रगृह संज्ञा करने वाले कोई सूत्र क्या लाया कितने सूत्र आये क्या सूत्र क्या है सूत्र बोले सबू दिवचन संज्ञा करने के लिए कोई सूत्र मालूम है सुपा किसने सुपा नहीं सुपह क्या है सुपह दिवचन की प्रज्ञा संज्ञा दिवचना संज्ञा दिवचना हरी ए तो प्रज्ञ संज्ञा कौन है या नहीं दिवचन है या नहीं हाँ यही उत्तर तो हरी ये दिवोचन है अथवा नहीं है नहीं, नहीं है दिचन दिवच्णा, दिवोचनांत है कौन हरी तो प्रज्ञ संज्ञा किसकी होगी ई दिवोचन की या दिवचनांत की दिवोचन की प्रज्ञा संज्ञा सुपतिगतम पदम सूत्र में अंत ग्रहण क्या है मालूम है अंत नहीं कहते तो क्या होता सुप की पद संज्ञा और तिंग की पद संज्ञा हो जाती सुप तिंग अंतम पदम अंत नहीं कहते क्या कहते सुप तिंग पदम तो क्या होता है सुप पदसंज पदसंज ये अर्थ होता प्रश्न का उत्तर दो सुप पदसंज्ञ का और तिंग पदसंज तो का ये अर्थ तो होता क्या होता है नहीं अंत छोड़ देंगे तो कहेंगे सुप तिंग पदम तो सुप पद संज्ञ का और थिंग पदसंज्ञ के अर्थ होता क्या नहीं क्या अर्थ होता हैं अंत नहीं, नहीं करने पर भी हाँ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम ये परिभाषा लगने से सुप का अर्थ होता सुभंतम तिंग का अर्थ होता तिंगअंत तो यदि अंत नहीं करने पर अभी सुभंत तिंगअत की पद संज्ञा तो अंत ग्रहण करना व्यर्थ है किस सूत्र में सुप्तिग अंत पद्म सूत्र में अंत करना व्यर्थ है तो क्यों, क्या गया? क्यों किया गया महर्षि पाणिनि ने अंत क्यों ग्रहण किया किसका कोई प्रयोजन है ये जो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण परिभाषा है संज्ञा सूत्र में आगे कहीं संज्ञा विधान करेंगे तो कहीं भी प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण ये परिभाषा नहीं लगेगी इसीलिए यहाँ द्विवचन इ दु दे दिवचनम प्रगृह द्विवचन भी प्रत्यय है तीन तीन सूप सूप में सु औवजस एम औस में वो प्रत्येक द्विवचन एक वचन द्विवचन बहुवचन हुआ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहण होता तो द्विवचन की प्रग्रह संज्ञा नहीं हो करके द्विवचनांत की प्रग्रह संज्ञा होती अभी द्विवचनांत की प्रज्ञा संज्ञा है या नहीं दिवचन की प्रज्ञा संज्ञा ईसकी प्रज्ञा संज्ञा या इंत e, उन्त ए कारांत इसकी प्रज्ञा संज्ञा है ई ए की प्रज्ञा संज्ञा दिवचन किंतु संज्ञा किन्तु ई को नहीं कहा गया दिवचन का विशेषण है ई e, ए e, दू दे दंत इ e, कारांत उन्त एक कारांत की प्रज्ञा है किसकी प्रग संज्ञा इकारांत उन्त इकारांत तो हरी ऐतो में प्रग संज्ञा किसकी होगी ई ई या कारांत हरी शब्द की ई है ई शब्द इकारांत है ई शब्द द्विवचन है क्या ई ई दिवचन है और वो इकारांत है ई भी इकारांत है समझे यार दंतम दिवचनम ई दू दे दंत होना चाहिए ए, उ, एक हो तो वही अंत वही आदि होगा एक है वो आदि वही अंत आद्यन्तविन एक में वो आदिवत अंतवत माना जाता है इसलिए ई कारांत दिवचन उकारांत दिवचन एकांत द्विवचन की प्रज्ञा संज्ञा है दिवचन की दिवचनांत नहीं तो इकारांत उकारांत कहेंगे तो हरी विष्णु ये शब्द की प्रज्ञा संज्ञा होगी या नहीं नहीं होगी ईकारांत तो है किन्तु दिवचन नहीं है हरी सद द्विवचन है या नहीं विष्णु सद दिवचन नहीं है दिवचन नहीं है मालूम है क्या एक है, या है? नहीं, एक वन है आदेश हो जाएगा प्रथम पुरुष दीर्घ हो गया ई बन गया वो दिवचन है प्रगृह संज्ञा करने के लिए क्या सूत्र ई दू दे दिवचन प्रगृह प्ल विधान करने के लिए क्या सूत्र है यार है प्लुत प्रया नहीं ये विधान नहीं करता है विधान करने वाले सूत्र क्या है प्लुत्व विधान करने वाले सूत्र क्या है विधान करता है प्लुत्व संज्ञा करने वाले सूत्र क्या है प्रग्रह संज्ञा करने वाले क्या सूत्र है अध अस्मा परा विदूत अदसः अदस पंचमें अदस अद मकार अदस मदस अद्ठीव्यवश के अदस्के मकारषि अथवा पर ये जो जु दिवचन प्रगृह इसका ये पूर्व सूत्र है उससे अनुभूति आ जाती ईद उद ऐ अध शब्द के मकार से पर ई हो, हो।, उसकी हो उ प्रग्रह संज्ञा होगी किसकी ई किस कौन सी ई अध शब्द के मकार से पर में ई हो तो क्या संज्ञा होगी क्या होगी प्रग्रह। अमी ईशा अमी ईशा में शब्द का पुलिंग में असो अमो अमी बनता है अमी में ई कार है वो शब्द का रूप है मकार के बाद ई ईकार है क्या उसको ई दु दे दिवचनम प्रगृह सूत्र से प्रज्ञ संज्ञा हो गया नहीं नहीं होगी क्यों दिवचन नहीं कहो बहुवचन तो है प्रज्ञा संज्ञा क्यों नहीं हुई? हाँ बहुवचन हो तो प्रज्ञा संज्ञा नहीं होगी साब नही कहना दिवचन हो तो प्रज्ञा संज्ञा होगी ये द्विवचन नहीं है कौन नहीं है अमी द्विवचन नहीं है हैं प्रज्ञा संज्ञा नहीं होगी ये दू दे सूत्र से नहीं होगी किस सूत्र से होगी में अध है आगे ईशा में ई है यहाँ क्या सूत्र प्राप्त था क्या सूत्र ये कौन जी हाँ अकस्मण दीर्घ एक बात करें अकस्मण दीर्घ प्राप्त है लगे या नहीं क्या सूत्र लगे प्लुत प्रग्रिया अच्छे नित्यम क्या सूत्र बोलो फिर बोलो प्रकृति भाव अनुसार अकस्मा दीर्घ नहीं हुआ ऐसा रहा आगे राम कृष्णा बमू आसाते में तीन पदे राम कृष्णऊ अमू आसाते आस्ते आसाते आसते दिवसने बढ़ते आसाते आसाते दिवसन दिवचन अमू अधब्द का पुलिंग में दिवचने बनता अमू अमू आसाते यहाँ जो अमू में उकार है अद शब्द के मकार के बाद है, है? इसलिए उसको ई दूदे सूत्र से संज्ञा हो गया नहीं हैं दू दे दिवचन प्रज्ञ सूत्र से अमुह के उकार की प्रज्ञ संज्ञा हो गया नहीं नहीं होगी एक उन्त है या नहीं और दिवचन है या नहीं वो दिवचन है नहीं? तो प्रज्ञ संज्ञा हो गया नहीं गाएं? क्या है बहुचन राम कृष्णा बमू आशाते अमु बहुचन है दिवचन है दिवचनांत है अमु में उदिवचन है उन्त है दिवचन की प्रज्ञा संज्ञा इ दूदे सूत्र नहीं होगी क्यों नहीं होगी दिवचनांत नहीं दशमांत सूत्र थे इ दूदे सूत्र से क्या के क्या गलती हुई उसके नहीं क्या दोष क्या है अपवाद क्यों <laughs> हाँ के रूप जो बनाते हैं वो उनको मालूम है अम्मो कैसे बनता है अधश शब्द के आगे आता है अ पहले सूत्र रहता है त्यदादि नाम अदस्य के सकारक हो जाएगा अ होने के बाद अद में अ सकार के अमे अतो गुण पर रूप हो जाता है अद अग्रे औद अग्रे उसके बाद वृद्धि होती जैसे रामो बनता है ऐसा बनेगा अदौ अदौ बनने के बाद एक सूत्र लगता है अद सो शेर दा दु दो म को हो जाएगा म औ को हो जाएगा उ किस सूत्र से ये सूत्र लघु कम दस के पुस्तक में है क्या है देखो तो पुस्तक में आज कल है या नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। संख्या देखो उसका तो <laughs> त्रिपादी में है या नहीं।, नहीं? नहीं वो असिद्ध है असिद्ध होने से क्या होगा पुलत प्रग्रियाम ष्ट अध्याय में उसके दृष्टि से वो असिद्ध है इसलिए प्र, वो उसकी प्रगृह संज्ञा असिध होने से यहाँ प्र प्रकृति भाव नहीं हो करके अथवा इकोणिज के दृष्टि से में असिद है असिध होने के कारण प्रग्रह नहीं अदौ दिखेगा तो फिर उसकी प्रगृह संज्ञा नहीं होगी इसलिए अधरम्भ किया यद्यपि अध के दृष्टि से भी असिद्ध है कौन अध्य से उदम असिध है ना नहीं जैसे ई दु दे द्विवचनों की दृष्टि से असिद्ध है अदस की दृष्टि से भी असिद्ध है तो भी अदसमात आरंभ सामर्थ्यात असिद्ध नहीं होगा ई दु दे द्विवचन प्रज्ञ के दृष्टि से मुत्व असिद्ध है अमू शब्द जो बनता है आदो बनने के बाद क्या सूत्र लगता है अदसो शेर दा दु दो मे सूत्र असिद्ध होने के कारण दे दिवसनु सूत्र से प्रज्ञ संज्ञा नहीं होती उसको प्रज्ञ संज्ञा उसके हेलने के लिए सूत्र इस इसके दृष्टि से नहीं है। अमु और इसमें राम कृष्ण अब अमु आशा थे क्यों दिया अब कहीं हरि नहीं दिया राम कृष्ण देने का क्या जरूरत है अमु आशा तो इतने कौन से हो सकता था हो सकता है नहीं तो आ, राम रामकृष्ण अमू आशाते कहने का कोई प्रयोजन होगा या व्यर्थ ही दे दिया विवोचन जानने के लिए राम कृष्ण नहीं रहता तो क्या अमो बहुचन हो जाता अदर शब्द का पुल्लिंग में कैसे बनता है असौ अमो अमी स्त्रिंग में कैसे बनेगा हैं एक ही बनेगा असो अमु बहुवचन में हैं अमून अमोह बनेगा ए तईद बहु नहीं लगेगा ए को ए होता है नहीं होता है ये होगा तो ए तईद बहुचने लगेगा ये नहीं होता है अमोह असु अमो अमोह नौपन सौ में क्या बनेगा अध तो द्विवचन में अमु शब्द स्त्रीलिंग में भी बनता है नपुंसक में भी बनता है अपुलिंग में तो बनता ही, तीनों में बनता है स्त्रीलिंग में जो अमू बनता है कैसे बनेगा अदश शब्द के आगे आएगा अदस्य के सकार हो जाएगा तेदादिना मह द के आगे अरहन से लग जाएगा सूत्र अतो गुण पर रूप फिर टाप हो जाता है स्त्रीलिंग आजादित स्टाप दीर्घ हो गया अदा बन गया क्या बनेगा अदा अग्रे औ सूत्र लगता है औंग आप औंग को हो जाएगा सी सी होने के बाद औदा में आ और ई मिलकर के आदुगुण हो जाएगा क्या बनेगा हैं अदे बनेगा क्या बनेगा अदे अदे होने के बाद अदसो से दादु दो लगेगा मुत्व असिद्ध हो जाएगा तो भी क्या रूप दिखेगा अधे क्या दिखेगा अधे में एकांत शब्द है हैं एकांत होने के कारण ई दू दे दिवचन प्रग्रह सूत्र से प्रग्रह संज्ञा हो जाएगी असिद्ध होने पर भी अधो समाध सूत्र नहीं रहने पर भी अमू त्रिलिंग में जो रूप बनता है वो तो मुत्व असिद्ध हो जाए तो भी क्या रूप रहेगा अदे एकांत है उसकी द्विवचन है इसलिए एक की प्रज्ञा संज्ञा हो जाएगी किस सूत्र से इ दु दे दिवचनम प्रज्ञ इसलिए उसके लिए अधिक की आवश्यकता नहीं है और उस नपुंसक में अध सग्र औ त्यदा दिनाम अतगुण पर रूप होने के बाद अदग्र औ क्या सूत्र होता है नपुंस का चंग क्या होता है ई हो गने के बाद अध अग्र ई प्रयाद गुण क्या बनेगा अदे, अदे बनने से आगे अधा दु बनेगा तो मुक्त असिद्ध होने पर भी अधे रहेगा एकांत है और द्विवचन है होने से ई दु दे द्विवचन सूत्र से प्रग्रह संज्ञा हो जाएगी त्रिलिंगा में नपुंसक में मुत्व असिद्ध होने पर भी एका रूप मान करके एकांत तो द्विवचन होने से प्रगृह संज्ञा हो जाएगी किस सूत्र से <coughs> पुलिंगा में यदि मुत्व असिद्ध हो जाएगा क्या रूप दिखेगा आदा नहीं अदौ अदौ तो उसके एक कारांत या इ कारांत या उ मेरा प्रश्न का उत्तर इ कारांत उन्त इंत है एकारं थे, एकारं थे? अंत में क्या है पूछेंगे तो कहना उ में मैं बोलता हूँ इ कारांत है ऊ कारांत या एक कार्त है कोई नहीं तो उसकी प्रगृह संज्ञा नहीं होगी इसलिए पुलिंग में प्रगृह संज्ञा की आवश्यकता है उसके लिए सूत्र अधिक की आवश्यकता है स्त्रीलिंग में उसके बिना प्रगृह संज्ञा हो जाएगी अधने पर किस सूत्र से नपुंस में प्रगह संज्ञा हो जाएगी मुत्वासिद्ध होने पर भी अदय दिखेगा एकांत है प्रग संज्ञा हो जाएगी इसलिए पुलिंग में इसकी आवश्यकता बताने के लिए राम कृष्ण अमु आशाते दिया स्त्रीलिंग में नपुंसक में प्रज संज्ञा के सूत्र से होगी ये दो दिवचरों मुत्वासिद्ध होने पर अदय दिखेगा एकांत है आ, मात कि मैं प्रश्न करते अध मात, मात क्यों का ये अदस के पहले ईद उद एत तीन है और अध में दो लाया ईद उदो ईद उतो एक की अनुमृति आई नहीं यदि मात ग्रहण नहीं कहते तो एक की भी अनुवृत्ति हो जाती एक की अनुवृति हो होने क्या होता देखो अमूके में भी एकांत तो है अध शब्द का रूप है अकच हो गया अव्य सर्वनाम नाम अक प्राग टे अदस शब्द को हो जाएगा अधकस क्या हो जाएगा अधकस का बनेगा अमुके प्रथमा बहुचन अमुके यदि मात ग्रहण नहीं करते ई दू दैत सूत्र से एक की अनुवृत्ति आ जाती ए एककारत अध्य शब्द होने से एक की प्रगृह संज्ञा हो जाती अमुके में एक ही प्रज्ञा संज्ञा होने पर क्या लग होता पुतः प्रक्रिया अच्नित्यम अमुके आगे अत्र एंग पतांता दति नहीं लगता किंतु बनता है एंग पतांत लग करके अमु अत्र बनता तो इसलिए क्या हुआ मात ग्रहण करने से अभी शब्द के मकार के आगे है क्या एक है मकार के आगे है मकर के आगे एकार आ बीच में ककार व्यवधान हो गया मकर के आगे एकार नहीं मिलता है बीच में ककार व्यवधान है यदि मात ग्रहण नहीं करते तो एकार की अनुवृत्ति आ जाती अदर शब्द के एकार की प्रज्ञ संज्ञा हो जाती और मात ग्रहण कर देने से क्या हुआ एकार की अनुवृति आने पर भी प्रज्ञ संज्ञा क्योंकि मकर के बाद एक नहीं इसलिए मात कह देने से एका की अनुवृत्ति आती नहीं है आखिर कोई फल नहीं है एक आ की अनुभति आ जाए तो मिलेगा अधश शब्द के मकर से एक मिलेगा नहीं मिलेगा तो एक आ की अनुवृत्ति का कोई फल नहीं है मात कहने से मात नहीं कहते तो एक आ की अनुभति आ जाती तो अधश शब्द के एकार मिलता किस रूप में किस रूप में मिलता अमूके अमूके अमुके अदश शब्द का रूप है एक मिलता ना नहीं तो प्रज्ञ संज्ञा हो जाती जो कि स्टर नहीं है और मात कह देंगे तो क्या होगा एका की अनुभति आने पर भी अमुके में एक की प्रज्ञा संज्ञा नहीं होगी क्योंकि मकार्कार के बाद नहीं है इसलिए एका की अनुभूति लाने की आवश्यकता नहीं कहीं भी अदश शब्द के मक्कार के आगे एकार मिलता ही नहीं है इसलिए मात कहने से एक की अनुभूति नहीं होगी एक आ को रोकने के लिए मात कह दिया मात कहने पर एका की अनुवृति होगी ही नहीं क्योंकि एका की अनुवृति करने पर भी दस शब्द के मकार के आगे एकार कहीं भी नहीं मिलता है तो अनुभूति का क्या, क्या प्रयोजन होगा कोई प्रयोजन नहीं होगा इसलिए एकाग की अनुवृत्ति नहीं हो इसके लिए मात कह दिया मात कहने से एका की अनुभूति नहीं होगी और अनुभूति हो जाए तो कोई आप दिए कोई आपत्ति नहीं अमु के में मकार के आगे एक ही नहीं प्रज्ञा संज्ञा नहीं होगी व्यर्थ है इसलिए एक आ अनुवृत्ति निवृत्ति के लिए मात कहना पड़ेगा तो अमुख के अत्र में प्रज्ञा संज्ञा किस सूत्र से होगी नहीं, नहीं होगी तो फिर प्र प्रकृतिभाव हो जाएगा प्रकृतिभाव नहीं होगा क्या नहीं होगा प्रज्ञा संज्ञा नहीं उनसे प्रकृतिभाव तो इंग पदार्थ लग जाएगा क्या हो जाएगा पूर्व रूप पूर्वरूप हो जाएगा हुआ है हाँ अमुकेत्री क्या लगा ऐसे ऐसा भा प्राप्त था या नहीं उसको बात करके क्या लग गया इनका पता चादयो सत्वे अद्रव्यर्थादयो निपाता श्यो प्रादयः ए तेपि तथा चादयह च चा आदि में झिनिका च आदि यशा थे चादय चा, चा, चा कहाँ है मालूम है अव्यय प्रकरण में च से लेकर के है याद है ना सबको <laughs> कोई एक है किसको याद है नहीं मिले हैं है कोई चा कोई बोल सकते है नहीं सौ आदि आया अव्यय प्रकरण में आएगा उनकी क्या संख्या होती है अव्य संज्ञा निपात संज्ञा है किंतु तो चादयो असत्ये चादयो असत्ये असत्य। चादयस असत्व स स सुर अतोलता दपुलते फिर अयदुण आगे एंग पदाता असत्य सत्व का अर्थ द्रव्य है द्रव्य द्रव्य भिन्न में चादी हो तो उसकी निपात संज्ञा होगी यदि द्रव्यवाचक हो तो निपात संज्ञा नहीं होगी एक पशु शब्द है चाद में पढ़ा गया क्या शब्द हो पशु चाँद में तो आया किंतु चागह पशु ये पशु की निपात संज्ञा होगी नहीं होगी पशुवा जो छाग है द्रव्यवाचक पशु है द्रव्यवाचक पशु हो तो उसकी निपात संज्ञा नहीं होगी पशु हो विसर्ग रहेगा चादी में पढ़ने पर भी उसकी निपात संज्ञा नहीं अव्य संज्ञा नहीं होती है स्वराधि निपातम अव्ययम निपात संज्ञा होने के बाद अव्य संज्ञा हो सकती है हैं निपात संज्ञा होने के बाद अव्य संज्ञा कैसे होगी स्वराधि निपातम अव्ययम अभी कहा बोलो थोड़ा तो पूछते समय उत्तर देना ये क्या संज्ञा करेगा कब हैं निपात संज्ञा होने पर निपाती क्या अभ्य संज्ञा ना स्वराधि निपात होने पर अभ्य संज्ञा निपात संज्ञा किस सूत्र से होगी पशु शब्द की निपात संज्ञा हो गया नहीं होगी हैं पशु शब्द की निपात संज्ञा हो गया नहीं क्या कहते हो नहीं होगी चादिगण में पशु शब्द आया चाह अधिकण में पशु शब्द आए तो उसकी निपात संज्ञा होगी या नहीं होगी निपात संज्ञा द्रव्य भिन्न में निपात संज्ञा होगी समझे द्रव्य के लिए होगा तो नहीं होगी पशु के लिए यदि छाग अश्व इसके लिए यदि पशु शब्द प्रयोग करेंगे तो उसकी निपात संज्ञा नहीं होगी और के, के चा आदि में पढ़ा गया पशु शब्द सम्यक अर्थ में उसकी निपात संज्ञा हो जाएगी द्रव्यवाचक हो तो निपात संज्ञा और द्रव्य भिन्नार्थ हो तो निपात संज्ञा होगी किसकी पशु शब्द की प्राद प्रादि कितने हैं बाईस उनकी पहले क्या संज्ञा हो गई थी तो। उपसंग प्रा अपसम ये चार में कौन उपसर्ग है हैं? कोई नहीं हाँ उपसर्ग संज्ञा कब होगी क्रियायोग केवल अपरापरा अपसम को उपसर्ग कहेंगे निपात कहा जाएगा हैं हाँ निपात संज्ञा होगी निपात के लिए क्रियायोग्य नहीं कहा बोलते समय ऐसे कर रहे हैं फिर एक सेकंड भी ये पशु तो जो नहीं पशुओं का ऐसे है मेरुदंड तो? मनुष्य का मेरे मृुदंड ऐसा है पशु पक्षी का मेरुदंड कैसे है कोई ऐसा है कोई ऐसा है कोई ऐसा है ये है और मनुष्य क्या सीधा है इसलिए पशु पक्षी का संस्कार को उद्भुत तो नहीं करना है प्रकट नहीं करना है सीधा बैठना नहीं तो अन्य लोग सोचेंगे कहीं पहले क्या था या आगे कुछ बनेगा उसे पता चल जाएगा मेरुदंड सीधा है तो पहले मनुष्य था आगे भी मुक्त तो हो जाए तो नहीं तो कम से कम मनुष्य जन्म मिले <coughs> सीधा बैठे आसन लगा करके शांति से हाथ पर नहीं हिला करके बैठना भी सीखे मन एकाग्र होता है प्रसन्न होकर के पढ़े प्रादि की क्या संज्ञा होगी सूत्र से प्रादेश सूत्र से निपात संज्ञा अभी निपात संज्ञा करने वाले कितने सूत्र आ गए दो है चार देव सत्य में असत्य तो दिया प्रादि में भी ये भी असत तो उसके साथ है द्रव्यवाचक हो तो उसकी निपात संज्ञा नहीं हुई द्रव्य भिन्न में निपात संज्ञा निपात संज्ञा करने के बाद स्वरादि निपातम अभ्यम से अभ्य संज्ञा होगी और यहाँ प्रग्रह संज्ञा करने के लिए सूत्र है निपात एकाज अनांग निपात एकाज निपात एक हो अच निपात आंग वर्जा प्रग्रह से एक हो अच अच हो और एक हो जो निपात हो आंग आता प्राप्त समय आंग आता है वो अच है? है एक है तो उसकी भी प्रगृह संज्ञा प्राप्त है किस सूत्र से निपात एकाजन कैसे निपात ये निपात है क्या आंग निपात है हाँ पहले निपात संज्ञा होगी किस सूत्र से प्राद सूत्र से आंग की निपात संज्ञा होगी हो और प्रज्ञा संज्ञा किस सूत्र से होगी नहीं होगी प्रज्ञा संज्ञा नहीं होगी क्योंकि अनांग दिया है आंग को छोड़कर करके निपात एकाज अनांग आंग की प्रज्ञा संज्ञा होगी निपात संज्ञा होगी किस सूत्र से और प्रज्ञा संज्ञा नहीं होगी एकाच अनांग निप, निपात संज्ञा आंग वर्ज अर्थात आंग को छोड़ करके के को छोड़ करके ही प्रज्ञ संज्ञा होती है किसकी एक हो तो हाँ पेरी पेरी। एक अच हो को छोड़ करके निपात होने से ही प्रज्ञा संज्ञा होगी ई इंद्र में ई ये आगे है चादी में चादी मानी से उसके पहले क्या संज्ञा गई निपात संज्ञा किस सूत्र से उसके बाद प्रज्ञ संज्ञा किस सूत्र से प्रज्ञ संज्ञा होने से क्या लाभ होगा पुलता प्रक्रिया अचिनितम ई इंद्र में अकस्मण दीर्घ लगेगा नहीं, नहीं लगेगा ओ उमेशा में इस प्रकार ई विस्मय के लिए ई है वितर्क के लिए उ की पहले क्या संज्ञा करनी है निपात संज्ञा के सूत्र से उसके बाद प्राद सूत्र क्या करेगा निपात संज्ञा नहीं करेगा उ की निपात संज्ञा नहीं होगा अन्य की होगी उ की निपात संज्ञा किस सूत्र से अब प्रग्रह संज्ञा उसके बाद क्या सूत्र लगे प्लुत् प्रग्रह अचिन्हित ये प्लुत्व है या प्रग्रह है प्रगृह ऊ है इसलिए यहाँ सवर्ण का नहीं हुआ आंग एक है और एक आ है बींग नी अपियति सूत आ नहीं इसमें है नहीं <coughs> आ है नहीं, नहीं चादी में है चादी में आदि में आंग है चांद में क्या है आ उसकी निपात संज्ञा होगी? होगी किस सूत्र से अपराध में आंग है, है। उसकी निपात संज्ञा होगी हो नहीं होगी निपात संज्ञा होगी हो अभी आ और आंग दो है निपात दोनों एक आच है तो अभी प्रज्ञ संज्ञा किसकी होगी आ और आंग किसकी आंग की प्रज्ञ संज्ञा आंग के गकार की है इत संज्ञा किस सूत्र से धा बैठो सीधा बैठो क्या उधर क्या देख तो सीधा बैठो आंग के गकार गीत संज्ञा किस सूत्र से अलंतम सूत्र से तो गौ ईत हो तो उसको क्या कहेंगे गीत जिसके गकार हो तो इसको क्या कहेंगे जो गीत नहीं उसको क्या कहेंगे आंग गीत है या अंगित है आंग आंगित है और अंगित कौन है हाँ आ क्या है अंगित और आंग गीत <tightening overall navy> अभी ये निपात एकाजनांग में किसको ये निपात संज्ञा करने के लिए निषेध तो करता है सूत्र आंग को आंग मतलब गीत को गीत की निपात संज्ञा है निपात संज्ञा नहीं निपात संज्ञा तो है क्या संज्ञा नहीं होगी प्रज्ञ संज्ञा नहीं होगी और गीत हो तो प्रज्ञ संज्ञा नहीं होगी गीत हो तो प्रग संज्ञा नहीं होगी हो अंगित हो तो प्रग संज्ञा हो जाएगी अंगित किस गण में आता है चादी में देखो आगे बता दिया वाक्य स्मरणित सूत्र श्लोक है टिका में होगा ई सदर्थ क्रिया योगे मर्यादा भी विधो बोलो एतमातंगी तम विद्यास्मर नो रंगे थे हा बोलो ई इस... आंग के अंग की संज्ञा होने से तस्य लोप से लोप हो जाएगा प्रयोग में आ कौन गीत है कौन अंगित है पता चलेगा क्योंकार संज्ञा लोप हो जाता है इसलिए कह दिया कहाँ कहाँ अंगीत है और कहाँ कहाँ अंगित ई अर्थ है ई के लिए आ कहीं प्रयोग होगा वो क्या समझना उसको आंगे गीत आंगे ई सद अर्थ जैसे आगे मूल में आया आ उष्णम आ आका अर्थ ईस आ उष्णम कौन से बन गया आ का क्या अर्थ है ईसा तो मतलब थोड़ा स्वल्प ई सद अर्थ में आ हो तो उसको तो क्या समझना गीत आंग तो उसकी प्रगृत संज्ञा हो गया या नहीं नहीं होगी क्रिया क्रियायोगी क्रियायोग में, में। आंग आ गच्छ ए ही आंग है ऐही में सिवा ए ही में आंग है या उसकी प्रगृत संज्ञा है या नहीं नहीं हुई होगी क्रियायोगी मर्यादा अभिविधि आ ब्रम्ह भुवना लो का आ ब्रम्ह भुवन आ है मर्यादा और अभिविधि मर्यादा का क्या अर्थ है और अभिविधि में दोनों में भेद है मर्यादा है तेन बिना मर्यादा तेन सह अभिविधि उसको छोड़ कर लेंगे तो मर्यादा उसको मिला करके तो अभिविधि यहाँ से चलते चलते कोई हरिद्वार तक को पहुँच गया चाहो है अच्छा हरद्वार तक तो पहुंच गया मतलब क्या है हरद्वार पूरा घूम कर आया या पहले हरद्वार साइन बोर्ड देखकर वापस आया क्या तो है दोनों हो सकता है हर हरद्वार तक तो पहुँच गया तो चलते देखा हरद्वार आ गया तो वापस आ गया बोल सकता है मैं हरद्वार तो पहुंच गया हरद्वार तो गया था ना नहीं गए अगर कोई हरिद्वार जा करके घूम करके भंडार करके आया तो भी क्या कहेगा चलते जो हरिद्वार तक पहुँच गया है नहीं तो ये मर्यादा अभी दोनों हो सकता है यदि हरिद्वार नहीं करके वापस आ गया उसको कहेंगे मर्यादा बिना हरिद्वार अंदर नहीं घुसा आ गया तो उसको कहेंगे मर्यादा और घूम करके अंदर जाकर के पुस्तक लेकर आया तो क्या कहेंगे अभी विधि आप ब्रह्म भुवनालोक का ऐसे अर्थ करते हैं ब्रह्म लोक भी यदि पुनरावृत्ति ब्रह्म लोक में जो जाएंगे सब पुनरावृत्ति को प्राप्त करेंगे तो क्या अर्थ होगा अभिविधि होगी अब ब्रह्म को छोड़ बाकी सब पुनर्वृत्ति कहेंगे तो मर्यादा तो मर्यादा में और अभिविधि में भी आ प्रयोग होता आ हरिद्वार हरिद्वार तक आ हरिद्वारात् ऐसे कहते हैं जब आ प्रयोग करेंगे मर्यादा अभिविधि में वो आ क्या होगा गीते है अंगीत है गीत है। उसकी प्रोग्रस क्या होगी नहीं होगी एतम आतम गीतम विद्या इनके आकार को क्या समझे ना गीत है गीत समझना गीता नहीं गीतम विद्यात्मता द्वितियांतम गीत है आकार को, को क्या समझना गीत इस में क्रिया के में मर्यादा में और अभिविधि में इसमें आ रहेगा तो उसको क्या समझना तो उनकी प्रज्ञ उसकी आ की प्रग संज्ञा होगी नहीं होगी हो निपात संज्ञा हो जाएगी तो और वाक्य स्मरण रंगित वाक्य में और स्मरण के लिए कहें आ प्रयोग करेंगे ओ गीत नहीं है न गीतिति अंगित उसके अंक अकारित संज्ञा है नहीं ये तो उसकी प्रग संज्ञा हो जाएगी अंगित की प्रग संज्ञा हो जाएगी देखो तो ऊपर दिया है वाक्य स्मरण अंगित इतने दे दिया श्लो आ एवं नुमन्यसे ये स्मरण के लिए आ दिया आ एवं नुमन्या अच्छा ऐसे आप मानते हो आ कह कर स्मरण करके आते ये स्मरण के लिए हुआ स्मरण नहीं यहाँ वाक्य है आ एवं किला स्मरण है पहले वाक्य आ एवं नुमन से ये वाक्य में आ दिया ऐसा आप मानते हैं ये वाक्य का उदाहरण यह अवश्य है ऐसा और आ ठीक है ऐसे आप मानते हैं तो यहाँ वाक्य के लिए उनसे आ गीत है अंगित है अंगित से उसकी निपात संज्ञा किस सूत्र से होगी साध और प्रगृह संज्ञा कृत प्रग्रह अचितम आ एव में संधि नहीं हुई क्या संधि प्राप्त थी किस सूत्र से वृद्धि रचि सूत्र से आ एवं में वृद्धि ऋचि से वृद्धि प्राप्त थी हुई नहीं नहीं हुई आ एवं किल तती स्मरण में आ एवं किल तथ ऐसा ही था एवं किल तत आएम ये स्मरण है स्मरण में गीत अंगित अंगित है हो किसी गण में आएगा चादी या प्राधी में तो निपात संज्ञा उसकी होगी किस सूत्र से किसकी निपात संज्ञा होगी वो कोई बोलते नहीं ना अब मौन क्यों रहा तो उत्तर देना हाँ ये दो चार बोलने से नहीं सबको बोलना पड़ता है जब बोलते हैं उत्तर देना अभी आप रुको देखो ये समझते हैं नहीं समझते कैसे पता चलेगा खाली बैठने तो आराम से बैठ जाएंगे आ एवं नू मन्य से या आंगित या अंगीत बोलो उसकी प्रग्रह संज्ञा होगी किस सूत्र से हैं है और हाँ। प्रज्ञ संज्ञा किस सूत्र से होगी है क्या है ये भी दो चार ही बोलते हैं <laughs> कितने लोग बैठे आधा आधा तो कम से कम बोले आ एव नुमन्य से ये आ की निपात संज्ञा किस सूत्र से होगी क्या चाह सत्य उसकी प्रग्रह संज्ञा होगी या नहीं होगी किस सूत्र से हाँ आ एवं किलतत ये आ प्रग्रह है, है? किस सूत्र से प्रज्ञ संज्ञा हाँ आप वीर रुक जाओ तो आप पीछे भारत से हो बोले आ एवं किलतते आ की निपात संज्ञा के सूत्र से चादे सत्य प्रज्ञ संज्ञा के सूत्र से उसके बाद क्या सूत्र लग गया अन्यत्रीत अन्यत्र गीत, अन्यत्र मतलब वाक्य स्मरण को छोड़ दे वाक्य आ को क्या मानना गीत गीत होने से उसकी प्रज्ञा संज्ञा होगी निपात संज्ञा किस सूत्र से प्रादय से गीत किस में आता है हाँ प्रादि में आता है आंग प्रादि में आता है उसकी निपात संज्ञा होगी किस सूत्र से और प्रज्ञा संज्ञा किस से है नहीं होगी देखो आ ईषद उष्णम आ क्या क्या उष्णम है आ उष्णम बीच में ईसद क्यों दिया मालूम है वो आ का अर्थ बता दिया आ का क्या अर्थ है ई सल्प, मतलब स्वीद बीच में दिया आ का अर्थ हमको लेना है आ अगर उष्णम आ अग्र उष्णम ये आ की निपात संज्ञा के से होगी हैं? ये आ गीत है अंगीत है हैं? आ उष्ण गीत है गीत हो तो किस गण में आएगा तो उसकी निपात संज्ञा के से होगी और निपात संज्ञा किस सूत्र से निपात संज्ञा होगी प्रज्ञ संज्ञा किस सूत्र से नहीं नहीं, नहीं उनसे संधि हो जाएगी क्या सूत्र गया आ और आगे क्या है उ नहीं अगर आगे ऊ हो गया उष्णम ई सब उसका अर्थ है संधि किस में आ और उष्णम ई सब उसका अर्थ दे दिया बीच में संधि ई के साथ नहीं आ ऊष्ष्णम ईषद इसलिए दे दिया ये ईसद अर्थ में है ईसद में होने से ये गीत है गीत है गीत होने से उसकी निपत संज्ञा होगी किस सूत्र से किस सूत्र से प्रज्ञा संज्ञा नहीं होने से प्रकृति भाव नहीं होगा संधि हो जाएगी क्या सूत्र लगा आधगुण आई सदष्णम उष्णम आ ईषद उष्णम में आ क्या आगे उष्णम समझना ईश केवल आ का अर्थ है आज प्रगह संज्ञा करने के लिए सूत्र कितना आया कितने सूत्र आए एक है। समात नहीं? जन अधना क्या अधात एक आज जन हे कितने आज हुआ और पहले कितने हुआ था कितने सूत्र हो गए निपात संज्ञा करने वाले कितने सूत्र है दो।, दो हो गया और